गीता तत्वचित पचास्मा प्रवचन लोक संग्रह हेतु कर्म गीता अध्याय तीन श्लोक बीस से पच्चीस कर्म संसिमास्थिताजनकादय लोकसंग्रहवा संप्यन कर्मर्हसी यदाचर श्रेष्ठ तेतरो जन सण कुरुते लोकस्तन वर्त सच पूछो तो जनक आदि कर्म के द्वारा ही सिद्धावस्था को प्राप्त हुए हैं लोक संग्रह को देखते हुए भी तुम कर्म ही करने के योग्य हो श्रेष्ठ व्यक्ति जो कुछ करता है वही अन्य यानी साधारण जन भी करते हैं वह जिसे प्रमाणित कर देता है लोग उसी के अनुसार वर्तन करते हैं 48 अनासक्त होकर कर्म करने का अर्थ अब प्रश्न उठता है कि अनासक्त होकर कर्म कैसे किया जाए पहले हम विवेचन कर चुके हैं कि आसक्ति दो प्रकार की होती है कर्माशक्ति और फलाशक्ति जब तक हम में कर्तापन है तब तक कर्माशक्ति बनी रहेगी और भोक्तापन के रहते फलाशक्ति हमसे दूर नहीं होगी यदि मनुष्य अपने को भगवान का यंत्र माने तो इससे कर्तापन का भाव दूर होगा ही साथ ही भोक्तापन भी नष्ट होगा हम जब ईश्वर का यंत्र बनकर काम करने की बुद्धि अपने भीतर पैदा करते हैं तो फिर कर्म ऊपर से सांसारिक दिखते हुए भी सांसारिक नहीं रह जाते तब हमारा स्व केवल परिवार और आत्मीय स्वजनों तक ही सीमित नहीं रहता अपितु वह बृहत्तर समाज को अपनी परिधि में समेटने लगता है यह तर्क के द्वारा समझ में आने की बात नहीं है कई लोग मुझसे पूछते हैं कि यदि काम को हम अपना न मानें तो काम करने की प्रेरणा आएगी कैसे इस प्रश्न का उत्तर तर्क के आधार पर देना कठिन है क्योंकि साधना के द्वारा ही यह बात धीरे धीरे समझ में आने लगती है कि अपने को ईश्वर का यंत्र मानकर कर्म करने से वह कैसे अधिक सुचारू रूप से संपन्न होता है और उसका बंधन भी हम पर लग नहीं पाता जब कर्म को करने से हमारा मन विक्षिप्त हो जाए तो वह बंधन है और जब कर्म को करने से हमें ऐसा लगे कि हमने ईश्वर की पूजा ही की है तो वह बंधन नाशक है यह सूक्ष्म अनुभव साधना के रास्ते तनिक आगे बढ़ने पर ही समझ में आता है युक्ति तर्क के द्वारा न तो इस अनुभूति को कोई समझा समझ सकता है न कोई समझ सकता है न कोई समझा सकता है 48 जनक का उदाहरण जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि अनासक्त होकर कर्म करो तो उसे यही संदेह हुआ होगा कि बड़ा अनासक्त होकर कर्म किया जा सकता है और जब भगवान ने आगे कहा कि अनासक्त होकर कर्म करने से परम तत्व की उपलब्धि होती है तो यह संशय भी अर्जुन के मन में उठा होगा कि कर्म से क्या मुक्ति मिल सकती है उसके इन्हीं दोनों संशयों का निरसन करने के लिए भगवान कृष्ण राजा जनक आदि का उदाहरण देते हैं देखो राजा जनक थे वे अनासक्त होकर कर्म करते थे और कर्म से ही उन्हें सिद्धि मिली कर्मणा एवं कह कर भगवान कर्म की करणीयता पर बल दे रहे हैं कर्म के द्वारा ही कर्मणा का एक अर्थ सह के रूप में लिया गया है अर्थात कर्म के साथ ही जनक आदि संसिद्धि यानी मोक्ष पर पहुंचे। दोनों ही अर्थों में कर्म की अनिवार्यता प्रदर्शित की गई है संसिद्धि का अर्थ व्याख्याकारों ने अलग अलग किया है किसी ने उसका अर्थ ज्ञान निष्ठा लिया है तो किसी ने मोक्ष ज्ञान योगी यदि पहले अर्थ का चुनाव करते हैं तो कर्म योगी दूसरे का यहाँ पर विवेक यह नहीं कि कौन सा अर्थ अधिक सही है विवेच्य तो यह है कि भगवान किस प्रकार अर्जुन के लिए कर्म की बाध्यता बताते हुए जनकादि का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं राजा जनक अनासक्त होकर कर्म करते थे उनके संबंध में कहा जाता है कि एक बार जब उन्हें सूचना दी गई कि राजप्रसाद में आग लग गई है तब उनके मुख से शब्द निकल पड़े थे मिथिलायाम प्रदग्धायाम न दहियत किंचना अर्थात संपूर्ण मिथिला भी जल जाए तो मेरा क्या जला वे निरंतर ममत्व रहित थे वे ज्ञानी जनक भी जब कर्म के द्वारा ही ज्ञान की इस सिद्धावस्था तक पहुँचे तब अर्जुन तू ही क्यों कर्म छोड़ना चाहता है यह भगवान का तात्पर्य है बीसवें श्लोक के उत्तरार्ध से दूसरा प्रकरण प्रारंभ होता है कर्म करने का एक दूसरा कारण प्रदर्शित किया जाता है इससे पूर्व भगवान कह चुके हैं कि जगत की रक्षा के लिए यज्ञ चक्र आवश्यक है इसलिए कर्म करना चाहिए ऐसा यथार्थ कर्म मनुष्य के लिए बंधनकारक नहीं होता अब यहाँ पर कहते हैं कि लोक संग्रह को देखते हुए भी मनुष्य को कर्म करना चाहिए ऐसा कर्म भी उसके लिए बंधन का हेतु नहीं बनता लोक संग्रहम एवं अपि में जो अपि भी शब्द है वह प्रकरण का विभाजन सूचित करता है अपी शब्द दो अर्थों को ध्वनित करता है एक तो यज्ञ चक्र के संदर्भ में अर्थात जैसे यज्ञार्थ कर्म करना चाहिए वैसे ही लोक संग्रह के लिए भी कर्म करना चाहिए दूसरा ज्ञान के संदर्भ में भले ही व्यक्ति ज्ञान लाभ करके आत्मा राम बन गया है भले ही उसे अपने लिए कर्म करने की कोई बाध्यता नहीं है तथापि लोक संग्रह के लिए उसे अवश्य कर्म करना चाहिए